श्री मद्भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंध अथ दसमोध्याय उत्तम का मारा जाना ध्रुव का यक्षों के साथ युद्ध मैत्रीवाच प्रजापते दुहितरम सुषुमार वै ध्रुव उप ये भ्रमिना कल्पत्सरोत्री जी कहते हैं विदुर जी ध्रुव ने प्रजापति सुषुमार की पुत्री भ्रमी के साथ विवाह किया उससे उनके कल्प और वस् नाम के दो पुत्र हुए इलायाम अभी भार वायो पुत्राम महाबल पुत्र मलकलना महाबली ध्रुव की दूसरी स्त्री वायु पुत्री इला थी उससे उनके उत्कल नाम के एक पुत्र और एक कन्या रत्न का जन्म हुआ उत्तमस्तकोद्वाहो मृगिया जाम बलीय अतः पुण्य जननाद्रौ त गतिम गता उत्तम का अभी नहीं हुआ था कि एक दिन शिकार खेलते समय उसे हिमालय पर्वत पर एक बलवान यक्ष ने मार डाला उसके साथ उसकी माता भी परलोक से गई ध्रुव भ्रातृवधम श्रुवा कोपामर्स सुचारिता जयत्रम चंदन आस्था गुण्य जनाल ध्रुव ने जब भाई के मारे जाने का समाचार सुना तो वे क्रोध शोक और उद्वेग से भरकर एक विजय प्रद रथ पर सवार हो यक्षों के देश में जा पहुंचे गत्चि दिशम राजद्रलोचर साम ददर्स हिमवद्रोण्यां पुरी गुह्य कुल उन्होंने उत्तर दिशा में जाकर हिमालय की घाटी में यक्षों से भरी हुई अलकापुरी देखी उसमें अनेकों भूत प्रेत पिशाचारी रुद्रानुचर रहते थे दु शंख बृहद बाहुखम दिश्चान अनुनादयन एनोद्विघ्न दिश छत रूपदेव्योत्र विदुर जी वहां पहुंचकर महाबाहु ध्रुव ने अपना शंख बजाया तथा संपूर्ण आकाश और दिताओं को गुंजा दिया उस शंख ध्वनि से यक्ष पत्नियां बहुत ही डर गई उनकी आंखें भय से कातर हो उठी तथो तो निष्क्रम्य बलि न उपदेव महाभटा असहत स्तनादम अभिपेतुर्दायुधा वीरवर विदुरजी महाबलवान यक्ष वीरों को वह शंखनाद सहन न हुआ इसलिए वे तरह तरह के अस्त्र शस्त्र लेकर नगर के बाहर निकल आए और ध्रुव पर टूट पड़े सतानापत तो वीर उग्र धनवा महारथ एक एकम युगप सर्वान बाण त्रिभी त्रिभी महारथी ध्रुव प्रचंड धनुर्धर उन्होंने एक ही साथ उनमें से प्रत्येक को तीन तीन बार मारे ते वही ललाट लगने तैुभ भी सर्व एव मतवा निरतमात्मान कर्म तत उन सभी ने जब अपने अपने मस्तकों में तीन तीन बाण लगे देखे तब उन्हें यह विश्वास हो गया कि हमारी हार अवश्य होगी वे ध्रुव जी के इस अद्भुत पराक्रम की प्रशंसा करने लगे चामो ममस्त पादस्पर्श मिभोगा फिर जैसे सर्प किसी के पैरों का आघात नहीं सहते उसी प्रकार ध्रुव के इस पराक्रम को न सहकर उन्होंने भी उनके बाणों के जवाब में एक ही साथ उससे दूरे छह छह बाण छोड़े तथा तत परिघन प्रास भुचंडे प्रकुपिता चित्रवाजन प्रकृप ये तेरह अयुत अर्थात एक लाख तीस हजार थी उन्होंने ध्रुव जी का बदला लेने के लिए अत्यंत कुपित होकर रथ और सारथी के सहित उन पर परिघ खास त्रिशूल परसा शक्ति ऋष्टि भुचुंडी तथा चित्र विचित्र पंखदार बाणों की वर्षा की औतानपाधि स तथा शस्त्रवर्षे न भूरिना न उपाद्य आशारेण यथा गिरे हे। इस भीषण शस्त्र वर्षा से ध्रुव जी बिल्कुल ढक गए तब लोगों को उनका दिखना वैसे ही बंद हो गया जैसे भारी वर्षा से पर्वत का आहाकार स्थवा से सिद्धा अतो यम मानव सूर्यो मग्न पुण्य जनार्णवी उस समय जो सिद्धगण आकाश में स्थित होकर यह दृश्य देख रहे थे वे सब हाय हाय करके कहने लगे आज यक्ष सेना रूप समुद्र में डूबकर यह मानव सूर्य अस्त हो गया नदस्तो जात धाने सू जय काशी स्व मृधे उदत्तिष्ठ धृतस्त निहारादी भास्कर यक्ष लोग अपनी विजय की घोषणा करते हुए युद्ध क्षेत्र में सिंह की तरह गरदने लगे इसी बीच में ध्रुव जी का रथ एकाएक वैसे ही प्रकट हो गया जैसे कोहरे में से सूर्य भगवान निकल आते हैं धनुर्विस्फुर्जयन दिव्यम द्विसताम खेदमुद्वन अस्त्रोघमे घनाडी कहवाह ध्रुव जी ने अपने दिव्य धनुष की टंकार करके शत्रुओं के दिल दहला दिए और फिर प्रचंडवाणों की वर्षा करके उनके अस्त्र शस्त्रों को इस प्रकार छिन्न भिन्न कर दिया जैसे आंधी बादलों को तितर बितर कर देती है तस्यते चापनिर्मुक्ता निर्मुक्ता भित्वा बरमा रक्षसाम का ना विमसो सिग्मा गिरी उनके धनुष से छूटे हुए तीखे तीर यक्ष राक्षसों के कौचों को भेज इस प्रकार उनके शरीरों में घुस गए जैसे इंद्र के छोड़े हुए वज्र पर्वतों में प्रवेश कर गए थे भल्ल संचिद्यम शिरोारुकुंडल उरोर्भि हे मतालाभ दोर्भि वलुभि हार के योर मुकुटे उष्णीष महाधनये आस्त्रित आस्त्रीतास्ता भुवे रेजुर्वीर मनोहराह विदुर महाराज ध्रुव के बाणों से कटे हुए यक्षों के सुंदर कुंडल मंडित मस्तकों से सुनहरी ताल वृक्ष के समान जांघों से वलय विभूषित बाहुओं से हार भुजबंध मुकुट और बहुमूल्य पगड़ियों से पटी हुई वह वीरों के मन को लुभाने वाली समरभूमि बड़ी शोभा पा रही थी अतावशिष्टा स्तरेजिराद रक्षो गणा क्षत्रिय वर्साज राजो विविखना मृगेंद विग्रहत युथपाइव जो यक्ष किसी प्रकार जीवित बचे थे वे क्षत्रि प्रवध्रुजी के बाणों से प्राय अंग अंग छिन्न भिन्न हो जाने के कारण युद्ध क्रीड़ा में सिंह से परस्त हुए के समान मैदान छोड़कर भाग गए अपश्यमान सदा तिनम महामृधे कंचन मानवोत्तम दीक्षपे ना न माईना वेद चिकीर्ष तम जनचित्रथ सथिम योगशिता श्राव शब्दम जलधेरिवेरित नभस्तो दीक्षे रजोश नरश्रेष्ठ धूजी ने देखा कि उस विस्तृत रणभूमि में अब एक भी शत्रु अस्त्र शस्त्र लिए उनके सामने नहीं है तो उनकी इच्छा अलकापुरी देखने की हुई किंतु वे पुरी के भीतर नहीं गए ये मायावी क्या करना चाहते हैं इस बात का मनुष्य को पता नहीं लग सकता सारथी से इस प्रकार कहकर वे उस विचित्र रथ में बैठे रहे तथा शत्रु के नवीन आक्रमण की आशंका से सावधान हो गए इतने में ही उन्हें समुद्र की गर्जना के समान आंधी का भीषण शब्द सुनाई दिया तथा दिशाओं से उठती हुई धूल भी दिखाई दी क्षणाच्छादित व्योम घना केर्वत विस्फुत दीक्षो दासी एक क्षण में ही सारा आकाश मेघमाला से गिर गया सबोर भयंकर गड़गड़ाहट के साथ बिजली चमकने लगी वृषो रुधिर घासी सिंह क्योपूमूत्र मेधस निपेतुर्गनाध्या कबंधान्य ग्रतो नघ निष्पाप बिदुर्जी उन बादलों से खून कप पीप विष्ठा मूत्र एवं चर्बी की वर्षा होने लगी और ध्रुवज के आगे आकाश से बहुत से धड़ गिरने लगे तथा खे दृश्यत गिर निपेतु सर्वतोदिशम गदा परिघन स्त्री सा सास वर्ष फिर आकाश में एक पर्वत दिखाई दिया और सभी दिशाओं में पत्थरों की वर्षा के साथ गदा परीग तलवार और मूसल गिरने लगे अहियो शनि श्वासावमंतो ग्निम रुषाक्ष अभ्यधावन गजामत्ता मत्ता सिंह व्याघ्रा उन्होंने देखा कि बहुत से सर्प भद्र की तरफ उपकार मारते रोषपूर्ण नेत्रों से आग की चिंगगारियां उगलते आ रहे हैं झुंड के झुंड मतवाले हाथी सिंह और बाघ भी दौड़े चले आ रहे हैं समुद्र उर्म भीम प्लावजन सर्वतोभुव आश साद महाराद, कल्पांत भीषण प्रलय काल के समान भयंकर समुद्र अपने उत्ताल तरंगों से पृथ्वी को सब ओर से डुबाता हुआ बड़ी भीषण गर्जना के साथ उनकी ओर बढ़ रहा है एवं विधान्यारिग ग आसुरिया मायासुरा क्रूर स्वभाव असुर ने अपनी आसुरी माया से ऐसे ही बहुत से कौतिक दिखलाए जिनसे कायरों के मन काप सकते थे ध्रुवे प्रयुक्तामसुरेस्ता माया मती दुर्स्तरा निशा्य तस् मुनिया समाशंसन समागता ध्रुव जी पर असुरु ने अपनी दुस्तर माया फैलाई है यह सुनकर वहां कुछ मुनियों ने आकर उनके लिए मंगल कामना की मुनय उच होता भगवान तव साग धनवा देव चिण्वनता हिक्षाण यम धेयम अभिधाय चा धा लोकोंजथातर तिथुस्तरमंग मृत्युम मुनियों ने कहा उत्तान पाद नंदन ध्रुव शरणागत भय भंजन सागपाणी भगवान नारायण तुम्हारे शत्रुओं का संहार करे भगवान का तो नाम ही ऐसा है जिसके सुनने और कीर्तन करने मात्र से मनुष्य दुस्तर मृत्यु के मुख से अनायास ही बच जाता है ये श्रीमदभागवते महापुराणे पारम्भस्याम सहितायाम चतुर्ष स्कंधे दशमोध्याय